आश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्थुत है, कक्षा पांच की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कारेक्रम। जन्म दिन का उपहार खुशखबरी है मेरा अपने विद्यालय की ओर से वॉलीबॉल की टीम में चयन हो गया है हम हमें अगले महीने खेल प्रतियोगिता में भाग लेने इंदौर जाना है हम यह तो बहुत खुशी की बात है कहां जाने की बातें हो रही हैं दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में है उसी में भाग लेने मुझे इंदौर जाना है नहीं यह कैसे हो सकता है मैं तुम्हें इन दौर जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूं क्यों दादा जी? जया बहस करने की जरूरत नहीं है मैं फिर कहता हूं कि तुम्हें दूसरे शहर में जाकर खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती लेकिन दादा जी सौरभ भैया भी कॉलेज की टीम में कप्तान बनकर क्रिकेट मैच के लिए नागपुर गए थे सौरभ की बात और है वो लड़का है वो कहीं भी जा सकता है किंतु लड़की की बात और है उसे घर से दूर शहर से बाहर कैसे भेजा जा सकता है हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक बाहर खेलने नहीं गई अब तो पिताजी जाने में हर झी क्या है इसके साथ विद्यालय की आने लड़कियां भी तो बहू व्यर्थ में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है जया इंदौर नहीं जाएगी अरे मेरी प्यारी बहना ऐसी गुमसुम क्यों बैठी हो भैया अपने विद्यालय की वॉलीबॉल की टीम में मेरा चयन हो गया है क्या उसी अंतरराज्यीय खेल प्रतियोगिता के लिए जो अगले माह इंदौर में होने जा रही है हां हां भैया अरे वाह यह तो प्रसन्नता की बात है इस पर तो प्रसन्न होना चाहिए तुम उदास क्यों बैठी हो किंतु दादाजी तो मुझे इंदौर नहीं जाने देंगे क्यों दादाजी ने कुछ कहा है क्या भैया यही तो समस्या है तुम तो जानते ही हो दादाजी पुराने विचारों के हैं कहने लगे हमारे खानदान की लड़कियां बाहर नहीं जाती मां ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं हां समस्या तो है हम्म hmm, किंतु तुम चिंता मत करो मैं दादाजी को मनाने का प्रयास करूंगा सच hmm. <laughs> दादाजी भोजन हो गया हां आपने सुना कि नहीं क्या अपनी जया को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। हम्म hmm. यह प्रतियोगिता इंदौर में होगी। जया को भी जाना होगा। क्या कहा? सौरभ हमारे घर की कोई लड़की कभी बाहर खेलने गई है? तो जया कैसे जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी अब समय बदल गया है। जया अच्छी खिलाड़ी है। उसमें प्रतिभा है। उसे खेलने का अवसर दीजिए ना मैंने उसे खेलने से कब रोका है अपने घर में खेले अपने विद्यालय में खेले मैं कोई मना करता हूं दादाजी यह सब आपकी प्रेरणा ही तो है कि हम पढ़ रहे हैं और खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं जया भी जब विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेगी तभी तो और आगे बढ़ेगी आप ही जरा सोचिए पीटी उषा मल्लेश्वरी सानिया मिर्ज़ा आदि को उनके परिवार वालों ने रोका होता तो क्या उन्हें आज अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिल पाती बात तो तुम ठीक कहते हो पर सौरभ अपने पर पर जी आपकी तो सुबह ही सुब्बू लक्ष्मी के सुप्रभातम भजन के सुनने से होती है लता मंगेशकर के गीत आप बड़े चाव से सुनते हैं सोचिए यदि इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता तो हम सब इनके संगीत का आनंद कैसे ले पाते हां सो तो है आज हम स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बातें करते हैं, आप आए दिन पत्र पत्र काउं में इन से संबंधित लेख पड़ते हैं। hmm. कल ही तो आप नारी समानता पर छपे लेख पर चर्चा कर रहे थे हां दादाजी लेख पढ़कर अथवा उन पर केवल चर्चा कर लेने मात्र से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपनी कथनी और करनी के भेद को मिटाएं लेकिन लेकिन क्या दादाजी अब समय आ गया है कि लड़कियों को भी शिक्षा का जीवन में प्रगति करने का समान अवसर मिले यदि उनमें क्षमता है योग्यता है तो वे क्यों ना आगे आएं हां अब दुनिया के लोग समझ गए हैं कि नारी भी वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष वर्ग करता है हां आवश्यकता है उन्हें अवसर देने की हम्म ठीक है ये तो पिताजी सर वही कह रहा है जो मैं आपसे कहना चाह रही थी जया में प्रतिभा है वो अच्छी खिलाड़ी है है तो उसे अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का इतना अच्छा अवसर मिल रहा है प्रतियोगिता में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका उत्साह बढ़ेगा हां हां जया को अन्य खिलाड़ियों से मिलने का भी अवसर मिलेगा हां बाहर निकलेगी तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करना सीखेगी कितनी ही नई जानकारियां उसे प्राप्त होंगी हां दादाजी क्या आपकी लाडली पोत्री है क्या आप चाहते हैं कि उसकी प्रतिभा विकसित होने के पहले ही कुंठित हो जाए क्या आप उसे ऐसे स्वर्णिम अवसर से वंचित कर उसके विकास में बाधक बनना चाहेंगे ना, ना। जया के साथ उसकी सहेलियां होंगी और शिक्षक भी साथ जा रहे हैं फिर डर किस बात का बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो किन्तो कुल की परंपरा आड़े आती है दादा जी परंपरा को समय के अनुसार बदलते और समारते रहना चाहिए अनिता वह सड़ गल जाएगी और दादा जी आप इसे नहीं बदलेंगे अच्छा तो अच्छा अच्छा जादा बाते मत बना बुलाव जया को मैं उससे कहता हूँ के जाने की तयारी करे। दादा जी, जया को आपका ये निर्णे, मैं स्वेम जाकर बताता हूँ। जया, जया सुनो, क्या? दादा जी, तुम्हें इन दौर भेजने को तयार हो गए हैं। आओ मुझे शावाशी तो दो। सच! हाँ, हा, हा, हा। अब तुम इंदौर जाने की तैयारी करो तुम विजयी होकर लौटो यही हम सब की कामना है जरूर भैया हम अपने विद्यालय और नगर का नाम ऊंचा करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे अच्छा जया कल तेरा जन्मदिन है हम्म बता तुझे क्या उपहार चाहिए भैया आपने मुझे अंतराजी प्रतियोगिता में भेजने के लिए दादाजी को मना लिया है इससे अच्छा उपहार मेरे लिए और क्या हो सकता है मैं गदगद हूँ भाईया हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ जन्म दिन का उपहार अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संपादक, सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे कारिक्रम निर्देशन, प्रभु दयाल खट्टर कलाकार, मुहम्मद अयूब, अलका सिन्हा चंदन कुमार वर्मा और सुरम्या, धुन्यंकन, सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्मान सहयोग, दावु दयाल चतुर्वेदी, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती, वंदना अरिमर्दन।